वेदांत दर्शन अध्याय तीन पाद तीन सूत्र उनतालीस संबंध यदि यह कहा जाए कि परब्रह्म परमेश्वर में जो सत्य कामत्व आदि धर्म श्रुति द्वारा बताए गए हैं वे स्वाभाविक नहीं किंतु उपाधि के संबंध से हैं वास्तव में ब्रह्म का स्वरूप तो निर्विशेष है अतः इन धर्मों को लेकर जीव से उसकी भिन्नता नहीं बताई जा सकती तो यह कथन ठीक नहीं क्योंकि कामादितरत्र तत्र चायतनादिभ्य उस परब्रह्म के इतरत्र दूसरी जगह बताए हुए कामादि सत्य कामि धर्म तत्व जहां निर्विशेष स्वरूप का वर्णन है वहां भी है आयतनादिभ्य क्योंकि वहां उसके सर्वाधारत्व तो आदि धर्मों का वर्णन पाया जाता है व्याख्या उस पर ब्रह्म परमेश्वर के ज्योतिष सत्य संकल्पत्व सर्वज्ञत्व तथा सर्वेश्वरत्व तो आदि धर्म विभिन्न श्रुतियों में बतलाए गए हैं वे सब जहां निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन है वहां भी है क्योंकि निर्विशेष स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों में भी ब्रह्म के सर्वाधारत्व आदि सविशेष धर्मों का वर्णन है इसलिए वैसे दूसरे धर्मों का भी वहां अध्याहार कर लेना उचित है वे में गार्गी के प्रश्न का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क ने उस परम अक्षर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है वहां पहले स्थूलम अनु न स्थूल है न सूक्ष्म है इत्यादि प्रकार से निर्विशेष स्वरूप के लक्षणों का वर्णन करके अंत में कहा है कि इस अक्षर के ही प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा धारण किए हुए हैं उस अक्षर के ही प्रशासन में दुलोक और पृथ्वी धारण किए हुए हैं इस प्रकार याज्ञवर्क ने यहाँ उस अक्षर ब्रह्म को समस्त जगत का आधार बतलाया है इसी तरह मंडकोपनिषद में जानने में न आने वाला पकड़ने में न आने वाला इत्यादि प्रकार से निर्विशेष स्वरूप के धर्मों का वर्णन करने के पश्चात उस ब्रह्म को नित्य विभु सर्वगत अत्यंत सूक्ष्म और समस्त प्राणियों का कारण बताकर उसे विशेष धर्मों से युक्त भी कहा गया है इससे यह सिद्ध होता है कि वह परमात्मा दोनों प्रकार के धर्मों वाला है इसलिए दूसरी जगह कहे हुए सत्य संकल्पत्व सर्वज्ञत्व आदि जितने भी परमेश्वर के दिव्य गुण हैं वे उनमें स्वाभाविक हैं, उपाधिकृत नहीं हैं अतः जहाँ जिन लक्षणों का वर्णन नहीं है, है वहाँ उनका अध्याहार कर लेना चाहिए इस प्रकार परमात्मा और जीवात्मा में समान धर्मता न होने के कारण उनमें सर्वथा अभेद नहीं माना जा सकता संबंध यदि जीव और ईश्वर का भेद उपाधिकृत नहीं माना जाएगा तब तो अनेक दृष्टांतों की अनेक दृष्टाओं की सत्ता सिद्ध हो जाएगी इस परिस्थिति में श्रुति द्वारा जो यह कहा है कि इससे अन्य कोई दृष्टा नहीं है इत्यादि उसकी व्यवस्था कैसे होगी इस पर कहते हैं सूत्रचारित आदराद अलोपह। आदरा वह कथन परमेश्वर के प्रति आदर का प्रदर्शक होने के कारण अलोपह उसमें अन्य दृष्टा का लोप अर्थात निषेध नहीं है या क्या उस परब्रह्म परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ बतलाने के लिए वहां आदर की दृष्टि से अन्य दृष्टा का निषेध किया गया है वास्तव में नहीं भाव यह है कि वह ब्रह्म परमेश्वर ऐसा दृष्टा ऐसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है कि उसकी अपेक्षा अन्य सब जीव दृष्टा होते हुए भी नहीं के समान है क्योंकि उनमें पूर्ण दृष्टापन नहीं है प्रलय काल में जड़ तत्वों की भांति जीवों को भी किसी प्रकार का विशेष ज्ञान नहीं रहता तथा वर्तमान काल में भी जो जीवों का जानना देखना सुनना आदि है वह सीमित है और उस अंतर्यामी परमेश्वर के ही सकाश से है वही इसका प्रेरक है अतः यह सर्वथा स्वतंत्र नहीं है इसे यही सिद्ध होता है कि श्रुति का वह कहना भगवान की श्रेष्ठता दिखलाने के लिए है वास्तव में अन्य दृष्टा का निषेध करने के लिए नहीं है संबंध उपर्युक्त कथन परमेश्वर के प्रति आदर सूचित करने के लिए है इस बात को प्रकारांतर से सिद्ध करते हैं उपस्थित अत उपस्थिते उक्त वचनों से किसी प्रकार अन्य चेतन का निषेध प्राप्त होने पर भी अतः इस ब्रह्म की अपेक्षा अन्य दृष्टा का निषेध बताने के कारण वह कथन आदरार्थक ही है तदवचनाद क्योंकि उन वाक्यों के साथ बार बार अतः शब्द का प्रयोग किया गया है व्याख्या जहां उस परमात्मा के अन्य दृष्टा श्रोता आदि का निषेध है वहां उस वर्णन में बार बार अतः शब्द का प्रयोग किया गया है इसलिए यही सिद्ध होता है कि इसकी अपेक्षा या इससे अधिक कोई दृष्टा श्रोता आदि नहीं है यदि सर्वथा अन्य दृष्टा का निषेध करना अभीष्ट होता तो अतः शब्द की कोई आवश्यकता नहीं होती जैसे यह कहा जाए कि इससे अन्य कोई धार्मिक नहीं है तो इस कथन द्वारा अन्य धार्मिकों से उसकी श्रेष्ठता बताना ही अभीष्ट है न कि अन्य सब धार्मिकों का अभाव बदलाना उसी प्रकार वहाँ जो यह कहा गया है कि इस परमात्मा से अन्य कोई दृष्टा आदि नहीं है उस कथन का भी यही अर्थ है कि इससे अधिक कोई दृष्टापन आदि गुणों से युक्त पुरुष नहीं है यह परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ दृष्टा द्रश्ट आदि है क्योंकि उसी वर्णन के प्रसंग में परब्रह्म परमात्मा को जीवात्मा का अंतर्यामी और जीवात्मा को उनका शरीर बताकर दोनों के भेद का प्रतिपादन किया गया है यदि नार्योत्तोद्रष्टा इत्यादि वाक्यों से अन्य दृष्टा अर्थात जीवात्मा का निषेध बताना माना जाए तो पूर्ववर्ण से विरोध आएगा इसलिए वहां अन्य दृष्टा के निषेध का तात्पर्य परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ दृष्टा बनाकर उसके प्रति आदर प्रदर्शित प्रदर्शित करना ही समझना चाहिए संबंध यहां तक यह निर्णय किया गया कि जीवात्मा और परमात्मा का भेद उपाधिकृत नहीं है तथा उस पर ब्रह्म परमेश्वर में जो सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता सर्वधारणता तथा सर्वसहित होना आदि दिव्य गुण शास्त्रों में बताए गए हैं वे भी उपाधिकृत नहीं है किंतु स्वभाव सिद्ध और नित्य हैं जहाँ ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करते समय उनका वर्णन न हो वहाँ भी उन सब का अध्याहार कर लेना चाहिए अब फल श्रुतियों का विरोधाभास दूर करके सिद्धांत निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है दहर विद्या में तथा प्रजापति इंद्र के संवाद में जो ब्रह्म विद्या का वर्णन है उसके फल में इच्छानुसार नाना प्रकार के भोगों को भोगने की बात कही गई है किंतु दूसरी जगह वैसी बात नहीं कही गई है अतः यह जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मलोक को प्राप्त होने वाले सभी साधकों के लिए यह नियम है या इसमें विकल्प है इस पर कहते हैं सूत्र बयालीस तन्धारणा नियम तदृष्टे पृथक्य प्रतिबंध फलम तत्धारणा नियमः भोगों के भोगने का निश्चय नियम नहीं है तद क्योंकि यह बात उस प्रकरण में बार बार यदि शब्द के प्रयोग से देखी गई है ही इसके शिवा दूसरा कारण यह भी है कि पृथक कामोपभोग से भिन्न संकल्प वालों के लिए अप्रतिबंध जनमरण के बंधन से छूट जाना ही फल बताया गया है व्याख्या ब्रह्मलोक में जाने वाले सभी साधकों को उस लोक के दिव्य भोगों का उपभोग करना पड़े यह नियम नहीं है क्योंकि जहाँ जहाँ ब्रह्मलोक की प्राप्ति का वर्णन किया गया है वहाँ सब जगह भोगों की उपभोग की बात नहीं कही है तथा जहाँ कहीं है वहाँ भी यदि शब्द का प्रयोग करके साधक के इच्छानुसार उसका विकल्प दिखा दिया है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो साधक ब्रह्म लोक के या अन्य किसी भी देवलोक के भोगों को भोगने की इच्छा रखता है उसी क्यों वे भोग मिलते हैं ब्रह्म विद्या की स्थिति के लिए यह आनुषंगिक वर्णन है उस विद्या का मुख्य फल नहीं है परमात्मा के साक्षात्कार में तो ये भोग विलंब करने वाले विघ्न है अतः साधक को इन भोगों की भी अपेक्षा उपेक्षा ही करनी चाहिए इसलिए जिनके मन में भोग भोगने का संकल्प नहीं है उनके लिए जन्म मरण के बंधन से छूट कर तत्काल पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाना ही उसका मुख्य फल बताया गया है संबंध यदि ब्रह्मलोक के भोग की भी उस परब्रह्म परमेश्वर के साक्षात्कार में विलम्ब करने वाले हैं तब श्रुति ने ऐसे फलों का वर्णन किस लिए किया इस जिज्ञासा पर कहते हैं प्रदान वेव तदुक्तम सूत्र तिरालिश तदुक्तम वह कथन प्रदान प्रदानवध वरदान की भांति एव ही है व्याख्या जिस प्रकार भगवान या कोई शक्तिशाली महापुरुष किसी श्रद्धालु व्यक्ति को उसकी श्रद्धा और रुचि बढ़ाने के लिए वरदान दे दिया करते हैं उसी प्रकार स्वर्ग के भोगों से आसक्ति रखने वाले सकाम कर्मी श्रद्धालु मनुष्यों की ब्रह्म विद्या में श्रद्धा बढ़ाकर उसमें उन्हें प्रवृत्त करने के लिए एवं कर्मों के फल रूप स्वर्गीय भोगों की तुक्षता दिखलाने के लिए भी श्रुति का वह कथन है संबंध उक्त सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए दूसरी युक्ति देते हैं सूत्र 44 लिंगभूय तद्धि बलीयस्तदपि लिंग भूयस्वात् जन्म मरण का संसार से सदा के लिए मुक्त होकर उस पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाना रूप, फल बतलाने वाले दक्षिणों की अधिकता होने के कारण तद बली वही फल बलवान अर्थात मुख्य है क्योंकि तदपि वह दूसरे फलों का वर्णन भी मुख्य फल का महत्व प्रकट करने के लिए ही है व्याख्या वेदांत शास्त्र में जहाँ जहाँ ब्रह्म ज्ञान के फल का वर्णन किया गया है वहां इस जन्म मृत्यु रूप संसार से सदा के लिए छूटकर उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाना रूप फल का ही अधिकता से वर्णन मिलता है इसलिए वही प्रबल अर्थात प्रधान फल है ऐसा मानना चाहिए क्योंकि उसके साथ साथ जो किसी किसी प्रकरण में ब्रह्मलोक के भोगों की प्राप्ति रूप दूसरे फल का वर्णन आता है वह भी मुख्य फल की प्रधानता सिद्ध करने के लिए ही है इसीलिए उसका सब प्रकरणों में वर्णन नहीं किया गया है किंतु उपरयुक्त मुख्य फल का वर्णन तो सभी कारणों में आता प्रकरणों में आता है संबंध ब्रह्म ज्ञान ही इस जन्म मृत्यु रूप संसार से छूटने का निश्चित उपाय है यह आज सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी की स्थापना की जाती है सूत्र पैदाड़े पूर्व विकल्प प्रकरण स्रिया मानसवत क्रिया मानसवत शरीरक शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में स्वीकृत विकल्प की भांति पूर्व विकल्प पहले कही हुई अग्निविद्या विकल्प से मुक्ति की हेतु सात हो सकती है प्रकरणात यह बात प्रकरण से सिद्ध होती है व्याख्या नचकेता के प्रश्न और यमराज के उत्तर विषयक प्रकरण की आलोचना करने से यही सिद्ध होता है कि जिस प्रकार उपासना संबंधी शारीरिक क्रिया की भांति मानसिक क्रिया भी फल देने में समर्थ है अतः अधिकारी भेद से जो फल शारीरिक क्रिया करने वाले को मिलता है वही मानसिक क्रिया करने वाले को भी मिल जाता है उसी प्रकार अग्निहोत्र रूप कर्म भी ब्रह्म विद्या की ही भांति मुक्ति का हेतु हो सकता है उक्त प्रकरण में नचकेता ने प्रश्न करते समय यमराज से यह बात कही है कि स्वर्गलोक में किंचन मात्र भय नहीं है वहां न तो आपका डर है और न बुढ़ापे का ही भूख और प्यास इनसे पार होकर यह जीव शोक से रहित हुआ स्वर्ग में प्रसन्न होता है उस स्वर्ग के देने वाले अग्निहोत्र रूप कर्म के रहस्य को आप जानते हैं वह मुझे बताइए इत्यादि इस पर यमराज ने वह अग्निहोत्र किया संबंधी सब रहस्य नजकेता को समझा दिया फिर उस अग्निहोत्र रूप कर्म की स्तुति करते हुए यमराज ने कहा जिस अग्निहोत्र का तीन बार अनुष्ठान करने वाला जन्म मृत्यु से तर जाता है और अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है इत्यादि इस प्रकरण को देखते हुए इस अग्निहोत्र रूप धर्म को मुक्ति का कारण मानने में कोई आपत्ति मालूम नहीं होती जिस प्रकार इसके पीछे कही हुई ब्रह्म विद्या मुक्ति में हेतु है वैसे ही इसके पहले कहा हुआ यह अग्निहोत्र रूप कर्म भी मुक्ति में हेतु माना जा सकता है तमन उसी बात को दृढ़ करते हैं सूत्र 46 अतिदेशात क्षय अतिदेशात अतिदेश से अर्थात विद्या के समान कर्मों को मुक्ति में हेतु बताया जाने के कारण क्षय भी ऊपर कही हुई बात सिद्ध होती है या क्या केवल प्रकरण के बल पर ही कर्म मुक्ति में हेतु सिद्ध होता है ऐसी बात नहीं है श्रुति ने विद्या के समान ही कर्म का भी फल बताया है यथा त्रिकर्मकृत तरती जन्म मृत्यु अर्थात यज्ञ दान और तप रूप तीन कर्मों को करने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु से तर जाता है इससे भी कर्मों का मुक्ति में हेतु होना सिद्ध होता है समन पहले दो सूत्रों में उठाए हुए पूर्व पक्ष का सूत्रकार उत्तर देते हैं सूत्र सैतालीस विद्यवतु निर्धारणात् किंतु निर्धारणात् श्रुतियों द्वारा निश्चित रूप से कहा जा बह दिया जाने के कारण विद्या एवं केवल मात्र ब्रह्म विद्या ही मुक्ति में कारण है कर्म नहीं व्याख्या श्रुति में कहा है कि तमेव विद मृत्यु में पंथा विद्यते अनाया अर्थात उस पर ब्रह्म परमात्मा को जानकर ही मनुष्य जन्म मरण को लांघ जाता है परम पद अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग अर्थात उपाय नहीं है इस प्रकार यहाँ निश्चित रूप से एकमात्र ब्रह्म ज्ञान को ही मुक्ति का कारण बताया गया है इसलिए ब्रह्म विद्या ही मुक्ति का हेतु है कर्म नहीं ब्रह्म विद्या का उपदेश देते समय नचकीता से स्वयं यमराज ने ही कहा है कि एककोवशी सर्वभूतांतरात्मा एक रूप बहुधा यह कौती तमात्मस्थम ये नुपश्य धीरा तेषा सुखम शाश्वत ने जो सब प्राणियों का अंतर्यामी एक अद्वितीय तथा सबको अपने वश में रखने वाला है जो अपने एक ही रूप को बहुत प्रकार से बना लेता है उस अपने ही हृदय में स्थित परमेश्वर को जो ज्ञानी देखते हैं उन्हीं को सदा रहने वाला आनंद प्राप्त होता है दूसरों को नहीं अतः पहले अग्नि विद्या के प्रकरण में जो जन्म मृत्यु से छूटना और अत्यंत शांति की प्राप्ति रूप फल बताया है वह कथन स्वर्गलोक की स्तुति करने के लिए गौर रूप से है ऐसा समझना चाहिए समन उसी बात को दृढ़ करते हैं सूत्र अड़तालीस दर्शनाथ दर्शना, श्रुति में जगह जगह वैसा वर्णन देखा जाने से च भी यही दृढ़ होता है या क्या? श्रुति में यज्ञादि कर्मों का फल स्वर्गलोक में जाकर वापस आना और ब्रह्म ज्ञान का फल जन्म मरण से छूट परमात्मा को प्राप्त हो जाना बताया गया है इससे भी यही सिद्ध होता है कि एकमात्र ब्रह्म विद्या ही मुक्ति में हेतु है जग्यादि कर्म नहीं संबंध प्रकार प्रकारांतर से पूर्व पक्ष का उत्तर देते हुए इस प्रकरण को समाप्त करते हैं सूत्र उनतालीस श्रुत्याधि बलियस्वाद न बाधा श्रुत्यादि बलियस्वाद प्रकरण की अपेक्षा श्रुति प्रमाण और लक्षण आदि बलवान होने के कारण भी बाधा प्रकरण के द्वारा सिद्धांत का बाध न नहीं हो सकता व्याख्या वेद के अर्थ और भाव का निर्णय करने में प्रकरण की अपेक्षा श्रुति का वचन और लक्षण आदि अधिक बलवान माने जाते हैं इसलिए प्रकरण से सिद्ध होने वाली बात का निराकरण करने वाले बहुत से श्रुति प्रमाण हों तथा उसके विरुद्ध लक्षण भी पाए जाए तो केवल प्रकरण की यह सामर्थ्य नहीं है कि वह सिद्धांत में बाधा उपस्थित कर सके इससे यही सिद्ध होता है कि परमात्मा का साक्षात करने के लिए बताए हुए उपनिषदादि उपाय अर्थात ब्रह्म विद्या ही परमात्मा की प्राप्ति और जन्म मरण से छूटने का साधन है सकाम यज्ञ आदि कर्म नहीं संबंध अब श्रुति में बताए हुए ब्रह्म विद्या के फल भेद का निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है सभी ब्रह्म विद्याओं का उद्देश्य एकमात्र परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करा देना और इस जीवात्मा को सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से मुक्त कर देना है फिर किसी विद्या का फल ब्रह्म लोकादि की प्राप्ति है और किसी का फल इस शरीर में रहते हुए ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाना है इस प्रकार फल में भेद क्यों किया गया है इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र प्रचार अनुबंधादिभ्य प्रज्ञातर पृथकद पृथक प्रिथ, वृष्ट तदुक अनुबंधादिभ्य भाव विषयक अनुबंध आदि के भेद से प्रज्ञातर पृथक उद्देश्य भेद से की जाने वाली दूसरी उपासनाओं के पार्थक्य भेद की भांति चा इसकी भी पृथक्ता है ऐसा कथन दृष्टा उन उन प्रकरणों में देखा गया है तदुक्तम तथा यह पहले भी बताया जा चुका है व्याख्या जिस प्रकार उद्देश्य भेद से की हुई भिन्न भिन्न देवताओं से संबंध रखने वाली उपासनाओं की भिन्नता तथा उनका फलभेद होता है उसी प्रकार इस एक उद्देश्य से की जाने वाली ब्रह्म विद्या में भी साधकों की भावना भिन्न भिन्न होने के कारण उपासना के प्रकार में और उसके फल में आंशिक भेद होना स्वाभाविक है अभिप्राय यह है कि सभी साधक एक ही प्रकार का भाव लेकर ब्रह्म प्राप्ति के साधनों में नहीं लगते प्रत्येक साधक की भावना में भेद रहता है कोई साधक तो ऐसा होता है जो स्वभाव से ही समस्त भोगों को दुःखप्रद और परिवर्तनशील समझकर उनसे विरक्त हो जाता है तथा पर ब्रह्म परमेश्वर के साक्षात्कार होने में थोड़ा भी विलंब उसके लिए असह्य हो जाता है कोई साधक ऐसा होता है जो बुद्ध के विचार से तो भोगों को दुख रूप समझता है इसलिए साधन में भी लगा है परंतु ब्रह्म में प्राप्त होने वाले भोग दुख से मिले हुए नहीं है वहाँ केवल सुख ही सुख है तथा वहाँ जाने के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है इस भावना से भावित है परमात्मा की प्राप्ति तत्काल ही हो ऐसी तीव्र लालसा वाला नहीं है इसी प्रकार साधकों की भावना अनेक प्रकार की हो सकती है तथा उन भावनाओं के और योग्यता के भेद से उनके अधिकार में भी भेद होना स्वाभाविक है इसलिए उन्हें बीच में प्राप्त होने वाले फलों में भेद होना संभव है जन्म मरण रूप संसार बंधन से सदा के लिए मुक्ति एवं परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति रूप जो चरम फल है वह तो उन सब को यथा समय प्राप्त होता ही है साधक के भावानुबंध से फल में भेद होने के बाद उन उन प्रकरणों में स्पष्ट रूप से उपलब्ध होती है जैसे इंद्र और विरोचन ब्रह्मा जी से ब्रह्म विद्या सीखने के लिए गए उनके जो ब्रह्म विद्या के साधन में प्रवृत्ति हुई उसमें मुख्य कारण यह था कि जो उन्होंने ब्रह्मा जी के मुख से यह सुना कि उस परमात्मा को जान लेने वाला समस्त लोकों को और समस्त भोगों को प्राप्त हो जाता है इस फलश्रुति पर ही उसका मुख्य लक्ष्य था इसीलिए विरोचन तो उस विद्या का अधिकारी न होने के कारण उसमें टिक ही नहीं सका परंतु इंद्र ने उस विद्या को ग्रहण किया फिर भी उसके मन में प्रधानता उन लोकों और भोगों की ही थी यह वहाँ के प्रकरण में स्पष्ट है दहर विद्या में भी उसी प्रकार से ब्रह्मलोक के दिव्य भोगों की प्रशंसा है अतः जिनके भीतर इन फल फलश्रुतियों की आधार पर ब्रह्मलोक के भोग प्राप्त करने का संकल्प है उनको तत्काल ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे हो सकता है किंतु जो भोगों से सर्वथा विरक्त होकर उस पर परमात्मा को साक्षात करने के लिए तत्पर है उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होने में विलम्ब नहीं हो सकता शरीर के रहते रहते यही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है अतः भावना के भेद से भिन्न भिन्न अधिकारियों को प्राप्त होने वाले फल में भेद होना उचित ही है संबंध प्रकार अंतर से उसी सिद्धांत को दृढ़ करते हैं सूत्र इंक्यावन न सामान्याद अपि उपलब्धेयर मृत्युवर्ण ही लोकापत्तिन सामान्यतः यदि सभी ब्रह्म विद्या समान भाव से मोक्ष में हेतु है अपि तथापि न बीच में होने वाले फल भेद का निषेध नहीं है ही क्योंकि उपलब्धे परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाने पर मृत्यु व जिस प्रकार मृत्यु होने पर जीवात्मा का स्थूल शरीर से संबंध नहीं रहता उसी प्रकार उसका सुख या कारण किसी भी शरीर से संबंध नहीं रहता इसलिए लोकापत्ति ही किसी भी लोक की प्राप्ति ना नहीं हो सकती व्याख्या सभी ब्रह्म विद्या अंत में मुक्ति देने वाली है इस विषय में सब की समानता है तो भी किसी का ब्रह्म लोक में जाना और किसी का ब्रह्म लोक में न जाकर यही ब्रह्म को प्राप्त हो जाना तथा वहां जाकर भी किसी का प्रलय काल तक भोगों के उपभोग का सुख अनुभव करना और किसी का तत्काल ब्रह्म में लीन हो जाना इत्यादि रूप से जो फलभेद है वे उन साधकों के भाव से संबंध रखते हैं इसलिए इस भेद का निषेध नहीं हो सकता अतए जिस साधक को मृत्यु के पहले कभी भी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है जो उस परमेश्वर के तत्व को भली भांति जान लेता है जिसके ब्रह्मलोक पर्यंत किसी भी लोक के सुख भोग में किंचन मात्र भी वासना नहीं रहती है वह किसी भी लोक विशेष में नहीं जाता वह तो तत्काल ही उस पर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है तथा प्रारब्ध भोग के अंत में उसके स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों के तत्व उसी प्रकार अपने अपने कारण तत्वों में विलीन हो जाते हैं जिस प्रकार मृत्यु के बाद प्रत्येक मनुष्य के स्थूल शरीर के तत्व पाँचों भूतों में विलीन हो जाते हैं